Kiou kiou kiou kiou kiou kiou kiou kiou kiou kiou ओ मंग ओ मंग ओ मंग ओ मंग ओ मंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम मन की बात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 और हां चहरी में पानी भी डाल देना शाबाश मेरा बच्चा देख दोनों काम ठीक से कर देना मैं भी आकर देखूंगी हां मां देखू ऐसे देखू अब मैं अभी नहीं आ सकता रमेश तुम तुम लोग जाओ चलो भाई चलो हां चलो मैंने तुमसे कहा था ना ये ही रोज देर कर देता है तुम ठीक कहते अब से नहीं बुलाएंगे इसे। हाँ, चलो, आउ चलो, खाम करें हाँ, अब जिना टाइम बर बात पर दो, चलो ताँगें। ताँगें। क्या है, रोज बगीचे का काम, रोज रोज बगीचे का काम मैं नहीं कारता चमेली की बिल, ये, मैं नहीं सीश्टा पौदे a-ha-ha-ha, ah-ha-ha-ha-ha. ha ha हो ha ah-ha-ha-ha. A-ha-ha-ha, oh-ho, oh-ho, oh, oh, oh, oh, oh. Cya hai? Rubina bà-ji. A-are, yeh ho? Kis-se rè rè rè ho? Kón lagrà ha, bai? A-are, aré, s'malkar, lagta hai, chot lagrà. आ लो सचमुच दर्द दर, बहुत कम हो गया है अब फिर कभी बाल्टी को लात मत मारना वो तो बाजी आ, मैं मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता शेखु भैया तुम अपने मन की बात क्यों नहीं कहते मन की बात मन की बात कौन सुनता है लो तुम कहोगे नहीं तो किसी को कैसे सुनाई देगा अच्छा देखो तुमने खाला से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है बाजी मुझे डांट नहीं सुननी है पता है अम्मा मुझे कितना डांटेगी अगर मैं बगीचे का काम ना करूं तो ओहो तुम एक बार कह कर तो देखो तुम्हारा क्या तुमने तो कह दिया कह कर देखो और डांट तो मुझे ही ना हम तुमने पहले ही सोच लिया कि डांट पड़ेगी अरे भाई एक बार कह कर तो देखो कह कर तो देखो डांट खानी पड़ेगी ना पता अरे आउरे रे को अरे मुझे भी तो खिलाओ मैं भी खेलूंगा तुझे हां नहीं नहीं अरे सुन तू जा राजा बेटा बन राजा बेटा मुझे भी तो खेलना था मेरा ऊपर मुझे अमेरिकन शॉप वगैरह शांति से बनानी है देख रहा है मैं काम का प्रोडक्ट है उफ देखो मतला आजा बेटे आजा जल्दी से खाना खा ले अरे तू बच्चा ऐसे क्यों देख रहा है मुझे नहीं खाना है खाना क्या वो तेरी तबीयत तो ठीक है इधर देखो मुझे मुझे मत छोड़ मैं एकदम ठीक हूं मुझे परेशान मत कीजिए सीखो मैं को जाने क्या हो गया है आजकल हरदम चिढ़ा-चिढ़ा रहता है खाना नहीं खा कर और और परेशान होता रहेगा यहां है रस्म कि कोई नसर उठा के चले यहां है रस्म कोई नसर उठा के चले यहां है रस्म होली याद ना आ काम करो दौड़ कर जी के घर तक और मैं नहीं जाता मेहता जी के घर क्यों क्यों बेटा क्या मेहता जी के बेटे अजय से तुम्हारी लड़ाई हुई है जी नहीं लड़ाई तो नहीं हुई अजय से पर तो फिर क्या बात है मुझे बताओ बेटा आप सुनेंगे डांटेंगे तो नहीं ना अरे बेटा तुमने पहले ही मान लिया कि मैं तुम्हें डांटूंगा अरे बेटा ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा अच्छा बेटा एक बात तो बताओ जी अब्बा तुम मेहता जी के घर क्यों नहीं जाओगे जी वो वो कल स्कूल की बाल सभा में मुझे नज़्म सुनानी है मैं नज़्म याद कर रहा हूं अब्बा बस इतनी सी बात थी जी अरे बेटा तो पहले मुझे बता दिया होता मैं खुद ही चला जाता अच्छा बेटा मैं मेहता जी के यहां खुद ही हुआता हूं अब्बा तुम याद करो अपनी नज़्म हैं शाबाश शाबाश करो अपनी नज़्म तो कमाल हो गया न डांट ना फटकार अब तो नाराज तक नहीं हुए मैं तो बेकार ही डर रहा था अरे वाह यहां है रस्म कि कोई ना कर उठा के चले क्या बात है बहुत खुश नजर आ रहे हां बाजी आज तो खुशी की ही बातें पता है पते, आज तो अब्बा ने मुझे ना डांटा ना फटकारा और झट मेरी बात मान ली <laughs> मैंने कहा था ना शेखु अपनी बात सही सही और साफ-साफ कहने से डांट नहीं पड़ती तुम बेकार ही परेशान हो रहे थे सचबाजी पता है मैं तो सोच रहा हूं कि क्यों ना अम्मा से भी बात करके देखूं हां हां क्यों नहीं देखो देखो <laughs> बेटा लो खाला बुला रही है देखो आता हूं मम्मी जी मम्मी शेखु बेटे जरा छत की सफाई कर देना हां अम्मा छत की सफाई मैं सुबह कर दूंगा सुबह कर दूंगा अभी क्यों नहीं हां इसलिए अम्मा के अभी थोड़ी देर में ना मुझे खेलने जाना है देख बेटा सुबह तो तू सैर करने चला जाएगा और फिर तैयार होकर स्कूल चला जाएगा अब नहीं नहीं तू तो झट से अभी छत साफ कर दे फिर खेलने जाना नहीं अम्मा मैं पक्का सैर करके ना जल्दी से आ जाऊंगा और फिर पानी डालकर छत साफ कर दूंगा एकदम जगह-जगह चक कर दूंगा देखना आ, अम्मा वो शाम को मेरे सब दोस्त खेलते हैं तो मैं भी वहां पे खेलना तो सेहत के लिए जरूरी है यही तो यही तो कह रहा हूं मैं अम्मा और काम भी तो जरूरी है आ, मैं तो कह रहा हूं ना अम्मा कि मैं सुबह झट से काम कर दूंगा और शाम को खेलूंगा हम शाम को खेलेगा और सुबह काम करतेगा का। जी हम बात तो ठीक है बेटा पर देखो बेटा पक्का वादा कर रहा है ना हां हां मां एकदम पक्का पक्का <laughs> शेखु ए शेखु जा तेरे दोस्त आ गए अम्मा चले जाओ हां जरूर साफ कर देना हां हां कर दूंगा आ मन की बात अब यह सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी e. e. द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मधुबी जोशी कलाकार कमल छाती सुचित्रा गुप्ता सुषमा कौशिक आशीष बख्शी और प्रवीण शर्मा घन्यांकन दलित कुमार नर्माल सहयोग वन्दना अरि मर्दन और दाव दयाल चत्रुवेदी तथा नर्माल एवं प्रस्तुती रमेश रानी शर्माद।